जसहसी दूसरा तीसरा हो गया सर्वनाम स्मय आगे? आगे? आगे आगे कितने सूत्र है सर्वनाम संज्ञा होने के बाद है? चार सूत्र राम शब्द की अपेक्षा सर्वशव रूप बनाते समय कितने सूत्र अधिक लगेंगे फिर दोबारा तो प्रश्न इसलिए क्या चार या पाँच राम शब्द बनाते समय सर्वनाम संज्ञा करना पड़ता है होता है सर्वनाम संज्ञा होती है सर्व शब्द में सर्वनाम संज्ञा करनी पड़ेगी उसके बाद अब चार सूत्र है ना तो पूरा कितने सूत्र हुए हरि शब्द का हो गया था जर्सीच हो गया था जर्सी सूत्र हो गया था जर्सीच कितने तो हो गया था हरे ये बन गया था संबोधन में बनेगा संबोधन में के आगे सुवर्ण पर सूत्र लगेगा रसस्य गुण निमित्त क्या है सम्बुद्ध संबुद्धि में गुण होगा एक वचन में द्विवचन में बहुवचन तीन में गुण हो जाएगा कहा संबुद्धि में गुण होता है संबुद्धि किसको कहते हैं है। एक वचन संबुद्धि संबुद्धने में प्रथम एक वचन में रस्व का गुण हो गया एक गुण होने पर स्थानांतरतम लगकर करके ये होगा हरे अग्रे सु हे सु का करने के लिए एंग एस्वाद संबुद्धे एंग अंत से सम्बुद्धि होने से लोग हो गया हे हरे और पर क्या बनेगा हे हरी वहाँ गुण नहीं होगा संबुद्धि नहीं है संबोधन में द्विवचन में गुण होगा या नहीं नहीं तो हरि अगर ओ क्या सूत्र लगेगा प्रथम पूर्व सन्न और सुनिश्चित तो कौन करेगा नादी जी नहीं तो दीर्घ हो हे हरि और जस में हे हर य वहाँ गुणों करने के लिए कोई सूत्र है जस गुण होने के बाद एंग्रसा सम्बुद्ध से जस का लोक हो जाएगा ए गुण होने के बाद एंग, एंग गंध है ना नहीं तो इन संबुद्धे नहीं ले गया पदांत नहीं हाँ एंग घर संबुद्धे किसको लोप करता है एंगंत से हर्षांत से पर संबुद्धि क्या लोप होता है जस पर रहते सम्बुद्धि नहीं है इसलिए लोप नहीं होता पदांत क्या होना है हे हरे में सु का लोप हुआ हे हरे इसमें सु का लोप हुआ क्या पदांत होने का बाद लोप हुआ सम्बुद्धि क्या लोप हाँ सम्बुद्धि नहीं केवल सकार जो है जस का वर्ग गए गुण गुण होने के बाद अयादेश होगा जस में गुण होने के बाद तो अयादेश होगा किस सूत्र से क्या रूप बनेगा हे हर य बनेगा अभी क्या क्या रूप बनेंगे हरी हरी हर आगे दिवचन में हरि अगर हम एक वंच हो जाएगा नहीं ये क्या गया हो तो ये कौन कोंच प्राप्त है प्राप्त है उसके बाद करेगा है अमी पूर्व अमी पूर्व लगेगा क्या करेगा अको अमी अच्छी पूर्व रूपये हैं है हरि हाँ, में प्रथम पुरुषण नहीं लगेगा क्यों यहाँ प्रथम द्वितीय नहीं हाँ तो प्रथम द्वितीय का है क्या से पर प्रथम द्वितीय तो है उसका अपवाद है अमी अमीपूर्व हरी हरी आगे सस आएगा हरी अगर सस यहाँ प्रथम पुरुष लगेगा अमीपूर्व लगेगा नहीं क्यों नहीं लगेगा प्रथम पुरुषण दीर्घ होने के बाद क्या सोच लगे तस्मा सासो तो न पुंशी दीर्घा तो हरिण बने गया नकार का अणत्तव प्राप्त है नकार के स्थान पर नहीं प्राप्त नहीं किसोत से पदान्त से प्राप्त है से प्राप्त है पदार्थ से निषेध करेगा अणत्व प्राप्त है पदांत से हरिण बनेगा आगे तृतीया में अच्छा ये संज्ञा है शेषो घ्यसखी कितने पद है शेषो घी असखी ये घी संज्ञा करेगा यह आता है सूत्र पहले यु स्त्रिया नदी ये सूत्र है उसके बाद आ जाएगा ने यंग उमंग वस्त्री उसके बाद है गीति ह्रस्व उसके बाद है वामी उसके बाद आएगा शेषो घेसखी अष्टाध्याय है, है किसके पास देखो अष्टाध्याय सूत्र पढ़ो किस क्रम से है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद से निकालो अष्टाध्याय में प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद में पहले यु स्त्रिया नदी है ये क्रम से याद करने से है अष्टाध्याय में यु स्त्रो नदी बोलो क्या सूत्र है यो स्त्रिया नदी ने यंग उभंग स्थानावस्त्री अवामी गीति हस्व शेषो घेषगी पहले यु स्त्रिया नदी नदी संज्ञा करेगा ई कारण तो उन्त तो हो नित्य स्त्रीलिंग तो नदी संज्ञा करेगा उसको निषेध करता है न यंग उभंग स्थानो अस्त्री यंग उभंग की जहाँ स्थिति होती है वहाँ स्त्री शब्द को छोड़ करके त्रिशब्द में सूत्र नहीं लेगा अस्त्री त्रिशब्द भिन्न यंगुअंग स्थिति हो तो नदी संख्या का निषेध हो जाएगा उसके बाद सूत्र है गीतिर ह्रस्व गीत पर रहते ह्रस रह, वामि वामी आम पर रहते विकल्प से हो जाएगा जहाँ ने यंगु निषेध करता है वामी विकल्प से विधान करेगा उसके बाद है गितिहस्व गीत पर रहते ह्रस्य जो इकार उकारांत सद हो गित पढ़ते विकल्प से नदी संज्ञा होगी उसके बाद सूत्र आए शेषोज्ञा सखी जहाँ जहाँ नदी संज्ञा होगी बाकी जो बच गया इकारांत उकारांत सद उन्हीं की हो जाएगी घी संज्ञा क्या संज्ञा होगी एक सखी शब्द आ गया आएगा क्या शब्द हो सखी सखी इकारांत है क्या इकारांत है उसको भी उसकी भी घी संज्ञा प्राप्त है ये सूत्र कहता है को छोड़ करके असकी सखी सदार अंत होने पर भी उसकी घी संज्ञा और बाकी जितने इकार उकार अंत सब्दे सबकी क्या संज्ञा होगी घी संज्ञा ये पहला आया है आ कड़ारा दे का संज्ञा आया।, आया है सूत्र उसका संख्या उसका नंबर देखो एक चार एक, एक। यहाँ से शुरू होगा कड़ारा कर्मधार द्वितीय अध्याद्य पा तक उसकी अंतर्गत ये नद्य संज्ञा घी संज्ञा है इसलिए एक की एक ही संज्ञा होगी शेष दिया है जिस पक्ष में नदी संज्ञा होगी जिनकी नदी संज्ञा कि इनकी घी संज्ञा होती है नहीं होगी उनको छोड़ करके तो यहाँ शेष कहना क्या जरूरत है शेष नहीं कहेंगे तो भी जिनकी नदी संज्ञा उनकी घी संज्ञा नहीं होगी क्योंकि एक संज्ञा अधिकार है आ कडारा देख संज्ञा सूत्र आ गया उसके बीच में जैसे काले आया था भज्ञा पद संज्ञा दोनों हुई एक साथ विश्वपाग्र श रहते समय भ संज्ञा पद संज्ञा दोनों हुई दोनों हुई पहले आया क्या दो संज्ञा हुई नहीं एक संज्ञा हुई भ संज्ञा हुई पद संज्ञा नहीं हुई सस टांगे आदि में भव संज्ञा हुई इसी प्रकार यहाँ शेष नहीं कहेंगे तो एक संज्ञा अधिकार होने से एक की एक संज्ञा होगी जिस पक्ष में नदी संज्ञा उस पक्ष में घी संज्ञा नहीं होगी जहाँ नदी घी संज्ञा वहाँ नदी संज्ञा नहीं होगी इसलिए कहा कि शेष है इत स्पष्टार्थम शेष नहीं कहने पर भी चलता तो भी आ कड़ाराध एक संज्ञा है एक संज्ञा अधिकार है इसको समझना पड़ेगा नहीं तो मत्ती शब्द की जब गीतिर हस्व्य सूत्र से एक पक्ष में नदी संज्ञा होती एक पक्ष में नदी संज्ञा नहीं नदी संज्ञा पक्ष में भी आ नदियाँ लग जाएगा, फिर घेर गति गुणा हो जाएगा तो अनिष्ट रूप बन जाएगा इसलिए शेष कह देने से स्पष्ट हो जाता है नदी संज्ञा पक्ष में घी संज्ञा नहीं होगी शेष नहीं कहने पर भी नदी संज्ञा पक्ष में घी संज्ञा होती नहीं होती क्यों नहीं होती एक संज्ञा अधिकार है एक ही संज्ञा अभी दोनों नहीं है तो उसको समझ में स्पष्ट करने के लिए श्रेष कह दिया नहीं होने पर भी चलता है। नदी संज्ञा भिन्न जो रसो या विद्युतो रस जो इद, इकारांत उकारांत तदंतम इकारांत हो उकारांत हो तो क्या संज्ञा होगी सखी वर्जम सखी श को छोड़ करके घी संज्ञम घी संज्ञा यश्य शब्द स्वरूप हो गया घी संज्ञा का हो जाएगा शब्द इकारांत है तब तो इसमें घी कौन ई है या हरी है ए? ए? कौन कहता है ई हरि शब्द ई दू तो तदंतम एकांत एक शब्द की घी संज्ञा ई की नहीं हरि शब्द इकारांत है तो घी संज्ञा कौन है किसकी हरि हरि शब्द की संज्ञान से आगे टा आएगा तृतीय वचन में टा आने पर चुट्टू सी संज्ञा होती है घे पर आंगो ना द्रिया आंग को ना हो जाएगा आंगो आंग सट्यंत आंगो को क्या होगा घी से पर हरि शब्द है घी घी संज्ञा के सूत्र से हुई उसके पर आंग को ना हो जाएगा आंग आंग कहाँ है आ को आंग कहते हैं आंग थे टा संज्ञा ये प्राचीन आचार्य के व्यवहार है टा को आंग शब्द से प्राचीन आचार्यों को कहते थे पानी निमस से वहां टा कहते टा की संज्ञा है आग तो टा को ही आंग कह करके टा के स्थान पर ना हो जाएगा हरियाग्र न आ को ना हो गया ना होने पर नकार तो करने के लिए सूत्र है अट को अटकुपाउनु व्यव्यापी हरिणा हो गया इसको निषेध करेगा अणत्तों को निषेध करने वाले सूत्र कौन है पदांत से निषेध नहीं करेगा क्यों हरिणा पद संज्ञा है ना नहीं पदांत नहीं पदांत में क्या है आ है नही हरिणाम भ्यामे हरि अग्रे भ्याम सपिचा सूत्र से दीर्घ हो गया नहीं अदंत अंग को दीर्घ करता है ध्यान रखा ना सुपी अतुअंगसीय हरि शब्द अदंत है या नहीं।, नहीं हरी में अहे अ नहीं, नहीं हरि में असब्दे है अदंत नहीं अंत में अ नहीं हमें त हे अदंत अंग नहीं होने से सुपीचे सूत्र से दीर्घ नहीं होता हरि भ्याम बन जाएगा में भीषम में क्या बन गया? अरे बे विसर्ग कहाँ से आया सर सरु होकर के रू को कर विशर्म आगे चतुर्थ में हरि अग्रे गे घेर गे, गीति घी गी। गी संज्ञ से गिति सूपी गुण हिसी संज्ञ से घी संज्ञा ऐसे शब्द से उस शब्द को गीत सुप पर रहते गुण होगा गीत सुप कौन कौन है गे घसी गि ये पर्त गीतिपी गुण हो जाएगा हरी को घी संज्ञा है कौन हरी या ई गुण किस को होगा हरिशब्द को गुण होना चाहिए अलवंत्य से लगेगा अलवंत्य प्रयास से ई को गुण होगा नहीं तो पूरा हरि शब्द को हटा करके ए लिखना चाहिए था ई को गुण करना ई को गुण करने के तो स्थानींतरत्तम लगेगा या सीधा ई को ए कर देना होता है स्थानीय अंतरत्म लगेगा नहीं तो अ ए तीन प्राप्त होते हैं ए होने के बाद हम बन गया हरे अगे गे का ए हरे अगर ए ए के बाद ए रहेगा तो अकस्वर्ण दीर्घ होता है नहीं ए? क्यों नहीं होता बोलो नया विद्यार्थी कोई बताओ ए के बाद ए रहने से अकस्वर्ण दीर्घ क्यों नहीं होगा है हाँ अक्ष से पर हो तो ए के बाद ए तो समान तो दोनों है किंतु ए अक्सय पर सब न तो दीर्घ होता है ए चो या वाव जाएगा हम्म नहीं सत्र लग गया नहीं तो नींद लगेगी सत्र <laughs> लगता है ना नींद लगती है दोनों सूत्र <laughs> भी लगता रहता है निद्रा भी लगती रहती है दोनों अरे क्या के ए होने पर क्या सत्र लग ए चो बाब से किसको क्या आदेश होगा ए को आदेश होगा हरे अगर ए मिल जाएगा हरे ये बन गया हर ये कहाँ का रूप न हर ये भ्या क्या बनेगा हरि हरिभ्याम भ्यस्मे भ्य आगे क्या विभक्ति घसी घसींगसोच एंगो घसींगसोरतिपूर्वेशंग पंचमते ऐंग से पर् घसींग गती घसी और ग़स का अथ घसी का गकार लस इकार उचाने के लिए घस गश... ईद संज्ञा भी होती घसी और गे दोनों में करने के लिए दिया अपर रहते पूर्व रूप आदेश हरी के आगे आएगा घसी यहाँ घेर गीत लगेगा गीत पर में है क्या हाँ घेर तो गुण होने हरे अग्रे अस पंचमी में भी ष्टमी में हरे अग्रे अ से तो गसिंघ से अतर रहते पूर्व रूप में एकादेश हरे में ए और गसिंघ से अ दोनों को हटा करके एकादेश होगा पूर्व रूप पूर्वरूप क्या है ए हरे अग्र स हो जाए हरे हरे अगरे स अ कहाँ जाएगा पूर्व रूप में ए और अ दोनों के स्थान पर ए आदेश होगा पूर्व रूप का अर्थ नहीं अट हट करके ए में मिल जाता है ए और अ दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा ए तो विसर्ग कहाँ से है यार या? सकार गुरु होकर विसर्ग हरे हे दो लिखा है क्या है हरे हे हरे हे मालूम भ पंचमी षष्ठी दो रुपए एक साथ दे दिया और उसमें भी इसे दो रुपए बन जाएगा हरी अगर उस हरी क्या अगर ओस ओसी क्या करता है उसी च चाँ उस पर न लगे नहीं नहीं हरी में क्या अधंत का नहीं हरी में इसलिए उसी च सूत्र नहीं लगे तो हरि अगर ओश हरि क्या अगर ओस क्या सूत्र लगे एक कौन ची सिद्धा हरिओस सकार हरिओ हो बन जाएगा हरियो हरियो बन जाएगा आगे आम नोट होने के लिए करने के लिए सूत्र क्या है रस्व नद्याप नोटो इसको क्यों लगा तो यहाँ लगाना पड़ता है क्या लगेगा सूत्र रस्व नद्याप नोटो रस्व है कौन हरि में ई हर्स्व नदी और आप से पर किसको नोट होता है आम को आम को नोट से क्या सूत्र लगेगा आद्यंत तो टके तो नाम हो गया हरि अग्रे नाम फिर नामी लग जाएगा सुपिचा लग जाना नहीं क्यों नहीं लगे हाँ अदंत नहीं नामी लग जाएगा देखो इसलिए नामीच सूत्र आरम्भ हुआ है नामीच सूत्र अदंत तो करता है अजंत को और सुपिच तो यहाँ अदंत है इसलिए सुपिच सूत्र ए हाँ नामी लग जाएगा हाँ दीर्घ हो जाएगा हरी नाम हुआ उसके बाद नत्व करने के लिए सूत्र क्या है क्या क्यारो बनेगा हरि नाम आगे सप्तमी एक में क्या प्रत्यय है प्रत्यय क्या है गी हरि अग्र गि गी। घेर गीति प्राप्त है घेर गीति प्राप्त है गुण होगा हैं होता है, है? अच्छे हे ईद उद्याम उत्तर से घेर ओत घेर अच्छा यहाँ घेर गीत गुणा नहीं होकर सीधा ही सूत्र हो जाएगा घी को अव हो जाएगा तकर ऊंचाने के लिए प्रत्ये घी को अव हो जाएगा घेर अथ च घी को अत हो जाएगा घी कौन है हरी पूरा हरि के स्थान पर अ होना चाहिए अलम तेसा लगेगा हाँ ईक वह होगा आलोमते सूत्र नहीं होता तो क्या करते पूरा घी हरि को हटा करके अ करते हरि में ई को अ हो गया हरा बन गया आगे औ है आगे, आगे तो क्या सूत्र लगेगा वृद्धि रचि रूपा क्या बनेगा और ओस में रूप बन गया है रूप बन गया है बनाए बनाए मालूम है क्या हाँ क्या रूप नहीं पूछा ओस में रूपा बन गया था हाँ हरियो हो और सू पाने पर हरि अग्रे सू और बहुवचन झलिये तो लगे नहीं? नहीं? नहीं लगया कोई जानते हो बोलते हो बहुवचन झलिय तो नहीं लगता है हैं क्यों नहीं लगाया बहुवचन ही अदंत अंग होने पर बहुवचन झलिए तो हरी शब्द में अंग संज्ञा होती है हैं अंगत है किंतु तो नहीं इसलिए बहुवचन चलित नहीं लगे आदेश प्रत्यय लग जाएगा रूप देखकर बोलते हो या मालूम है इन में इकार आएगा हरीशत में इ है अंत में ये इन में आएगा आदेश प्रत्यय से सत्य हो जाए तो क्या रूप बनेगा हरीशु अभी घी संज्ञा होने पर घी संज्ञा का कार्य घी संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है सब लोग बोलते हैं ये सरलो कह करके चुप नहीं बैठना जो पूछते उत्तर देना घी संख्या करने वाले क्या सूत्र है ऐसा बोलो तो हमको पता चलेगा सब लोग बैठे नहीं तो कभी कोई सो जाएगा तो पता नहीं चलेगा हमको घी संख्या करने वाले सूत्र घी संख्या होने पर क्या विशेष सूत्र पहले लगा हा इसमें देखो सो गए क्या लगे सूत्र ये पहला सूत्र लगा दूसरा सूत्र क्या है घी संज्ञा होने पर घेरिंग तृतीय सूत्र क्या है घी संज्ञा होने पर यह नहीं हुआ ठीक नहीं हुआ घसींग अस्य घी संज्ञा के लिए कुछ कहा गया है घी संज्ञा के कारण घसींग असृश्य नहीं लगता है अच्छा घे लगता है तो घी संज्ञा होने से कितने सूत्र लगे अधिक चार घी संज्ञा होने से आंगुनास्त्रियाम आगे घर आगे इसको याद रखें ये तीन सूत्र घी संज्ञा का होने से तीन सूत्र लगते हैं घी संज्ञा का ये कार्य हुआ आंगुनास्त्र पहले दूसरा क्या है तृतीय है अच्छा गसिंग सूत्र घी संज्ञा हो अथवा नहीं हो एक से पर गसिंग का अर्थ मिलेगा तो पूर्व रूपये का देश हो जाएगा एक कारांत शब्द हो जाएगा तो ए ओ गो शब्द ओ कारांत है ना नहीं वहाँ लग जाएगा अंगसिंग गस स्वच्छ गो शब्द के आगे अंग सिंघ से गो अगर अस लग जाएगा अंगसिंग गस स्वच्छ घी संज्ञा होगी क्या गो शब्द की तो घसी गस लगेगा हाँ घी संज्ञा नहीं होने पर भी गो शब्द में लगता है इसलिए घी संज्ञा का कार्य है घंघ स्वच्छ गस घी संज्ञा जहाँ नहीं होगी एक कारांत मिलेगा तुंगशी सूच सूत्र लगेगा गी क्या लगेगा घी संज्ञा का कार्य नहीं घी संज्ञा का कार्य कितने सूत्र अधिक हुए तीन सूत्र घी संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है एवं कव्यादय इकारांत शब्द कवि शब्द भी सब बनेगा कवि शब्द मुनि शब्द ये सब बनेगा कवि शब्द रूप बोलना कवि ही कवि कवय प्रथमा संबोधन बोलो रुको ये एक बार संबोधन होने के बाद कवीम बोलते हैं। क्या बोलना है? कबीम कबी कबीन इति द्वितीया। आगे तो है न नहीं अटकुमान सूत्र से नहीं हुआ ये निमित्त नहीं हरी में तो हुआ रह हो नीचे यहाँ न तो नहीं हुआ कभी ना कभी ना बनेगा क्या कभी ना चतुर्थी बोलो के क्या है कवय कव्यो षी बोलो कवे कव्यो में विशर्ग बोलो ना कव्यो बोलो एक कवे नहीं वा कवे कव्यो कवे कव्यो ऐसा बोलना कवे आगे कव कभी दीर्घ हो गया कभी नहीं कभ हो कव्यो हो विसर्ग उच्चारण करना <coughs> आगे सख्ती शब्द है क्या सोते सख्ती शब्द इकारांत है उसकी घी संज्ञा किस सूत्र से होगी नहीं होगी सूत्र है से सो जखी सखी को छोड़ करके सखी आगरे सू सूत्र लगेगा अनंग सऊ सख्यु रंगस्य से अनंग आदेश सौ सु पर रहते सखी शब्द की अंग संज्ञा होगी सखी शब्द की अंग संज्ञा होगी हरि शब्द की अंग संज्ञा होती कि सूत्र से हाँ सब बोलो ये सूत्र भी किस किस को याद नहीं क्या जिनको याद नहीं हाथ उठाना हाँ अच्छा है कुछ है ठीक है ठीक है क्या सूत्र है यस हाँ हरी साधु की अंग संज्ञा तो हो जाएगी सखी साधु की अंग संज्ञा होगी हाँ प्रत्यय सुप्रत्यय रहते अंग संज्ञा सखी शब्द सख्यु रंग से अनंग आदेश सखी शब्द अंग संज्ञा होने पर उसको क्या आदेश होगा अनंग अनंग में गकार की संज्ञा कि सूत्र से लसक को तो धीत नहीं लगेगा कवर में नहीं आता है किंतु प्रत्येके आदि अंत में है अल लगेगा अन्न में नकार में अकार उच्चाणी के लिए अन रहेगा आधे सो कहाँ होगा असम्बु और सऊ असम बुद्ध और सऊ सऊ विभूति क्या सप्तमी किसका सु का सप्तमी में सप्तम सऊ हुआ सु एक सम्बुद्धि और एक असंबुद्धि दो सु है मालूम है दो सु कौन सा भी होते है? एक तो प्रथम भी होती में और दूसरा अभी प्रथा भी होती है संबोधन में सु है प्रथम विभूति सु है संबोधन में और एक संबोधन के बिना जहाँ संबोधन है प्रथम विभूति में उसकी संबुद्धि संज्ञा होगी संबोधन होने पर संबुद्धि संज्ञा होती है एक वचनम संबुद्धि जहाँ संबोधन नहीं है वहाँ संबुद्धि संज्ञा होगी या नहीं संबोधन में संबुधि संज्ञा एक वचन होने पर भी सू रहने पर संबुद्धि संज्ञा नहीं होगी सूत्र एक वचन हम संबुद्धि संबोधन नहीं तो संबुद्धि संज्ञा होगी या नही? नहीं नहीं होगी संबोधन में प्रथम एकवचन हो तो सम्बुद्धि संज्ञा तो एक सम्बुद्धि और दूसरा असम्बु ना संबुद्धि थी असम्बु असम्बुधि का सप्तः क्या बनेगा असम्बु सम्बुद्धि का रूप कैसे बनेगा संबुद्धि संबुद्धि हाँ ऐसा बनेगा असम्बु औु सम्बुद्धि भिन्न सुपर रहते ही ये सूत्र लगेगा संबुद्धि में ये सूत्र लगेगा नहीं लगेगा लगेगा संबुद्धि में लगेगा ना नहीं संबुद्धि में हाँ असंबुद्धि में लगेगा अभी सु आया सखी शब्द अग्रे सु यहाँ लगेगा सूत्र हाँ अनंगादेश होगा सखी के इकार को हो जाएगा अनंग इकार है सख्यो अंग को अलत्य लग जाएगा इकार को होना चाहिए अनंग उसको बात करेगा अनिकाल शीत सर्वस्व अनिकाले क्या पूरा सखी को हटा करके अनंग आदेश होना चाहिए क्या सूत्र अनिका बोलो सब बोलो ये सूत्र लगने से किसके स्थान पर अनंग होगा पूरा सखी के साथ स्थान पर होना चाहिए इसके बात करने वाले सूत्र क्या सूत्र गिद अने कालोपी अंत्यल होने पर भी अंत्य होगा अंत्य कौन हो ये किस शब्द का ई के स्थान पर हो जाएगा अन क्या होगा ई के स्थान पर अनका रहेगा अन आ नहीं अन क्या कहेंगे अन क्या प्रातिपद बन जाएगा सखन क्या बनेगा सखन आगे क्या है सुख का उपदे से जनुनाशिक संज्ञा तसे लोग सकारे सखन सो गया आगे सूत्र लग गया ये उपधा संज्ञा करेगा अलोत्यात पूर्व उपधा अंत्यादलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा सूत्र में कितने पद है अलह भी अंत्यादि पंचमें अंत्याद पूर्व पंचमतेध्या ऐसा अन्न करना अंत्याद अलह अंत्य अल से पूर्व उपध्या क्या में है अल प्रत्याहार के सूत्र से बनेगा अल प्रत्याहार में क्या क्या आ हैं सारे वर्ण है अल वर्ण को ही अल कहेंगे सामान्य अच को कहें हल को अच हो हल हो दोनों को क्या कहेंगे अल और व्यंजन को क्या कहेंगे अल सर वर्ण को सामान्य वर्ण को अल तो उपध्या संज्ञा अंत्य अलह पूर्व अंत्य जो अल है अंत्य भव अंत्य अंत्य में होने वाले जो अल वर्ण है इसके पूर्व में जो रहेगा पूर्व में क्या रहेगा हैं ना रहेगा और रहेगा ये खाली सखन शब्द के लिए नहीं किसी भी शब्द में लगेगा अंत्य वर्ण के पहले अन न ऐसा नहीं करना क्या रहेगा वर्ण रहेगा सर्वर्ण रहेगा या व्यंजन बन रहेगा कोई भी रह सकता है इसलिए अंत्य वर्ण के पूर्व जो वर्ण दिख दिया अंत्यदलह पूर्व वर्ण अंत्य के पूर्व क्या होगा वर्ण होगा वर्ण क्या संज्ञा होगी क्या हाँ उपधा संज्ञा नहीं उपधा उपधा संज्ञा य उपधास संज्ञ उपधास संज्ञा क वर्ण वर्ण उपधासज्ञ उपधा संज्ञा य कस्य वर्ण से सवर्ण उपधास संज्ञ उपधास संज्ञा क उपधास संज्ञा का वर्ण होगा अभी सखन बनी था क्या बना था अंत्य और कौन है नकार सो छोड़कर के अंग में सकार के पूर्व वर्ण क्या है हैं? नकार के पूर्व वर्ण है हाँ अंत्यलय नकार उसके पूरा में हाँ उसकी हुई संज्ञा उपथा संज्ञा किस सूत्र से क्या सूत्र हाँ जो पहले नहीं पढ़े तो अभी भी तो उच्चारण कर सकते हैं, है नहीं जो पहले नहीं पढ़ा वो चुप नहीं बैठना अभी तो उच्चारण जो सूत्र हो गया ना देखकर के बोलना क्या सूत्र है सूत्रा नहीं बोलना उप धा पूरा है कोई कोई बोलते उपधा क्या कहेंगे उपधा उपदेश उपदेश उपदेश उप नहीं उपदेश उपधा ऐसा अभ्यास करने से हो जाएगा ये संस्कृत है हिंदी नहीं अलोन त्या पूर्व उपधा बोलो अंत्य अल के पूर्व वर्ण उपथा का होगा वर्ण क्या आगे अ है वर्ण में ओ है क्या उपथा में ऊ है दोनों में आद गुण होगा ना नहीं ये जो दरवाजा है उसके पीछे वाले को उतार दो आगे बल को दरवाजे के पीछे कोई वर्ण के अ उपथा में उ में आदगुण से गुण क्यों नहीं होता है, है? विकल्प आधगुण विकल्प करेगा क्या बोलते हो वर्ण में अ आगे उपथ में हूँ क्या है क्या बोलते हो उधरपुसी में है बोलो जोर से बोलो कई बोलते क्या बोलते हो विसर्ग था विसर्ग कहाँ गया कौन सा विसर्ग लोप करने वाला कौन है विसर्ग लोप करता है कौन किसने बोला लोपा कर लेसर्ग को लोप करेगा है ना विसर्ग को क्या हो जाएगा कौन सूत्र विसर्ग को कर करने वाले विसर्गो यह करता है तो विसर्ग का कहा जाएगा अभी सकार को कहते हो सकार को यह करता है भो भगो देखो देखो भो भग सूत्र विसर्गो को, को यह करेगा कर या सकार को यह करेगा आए? रेफ कहा है आप कहो तो विसर्ग था विसर्ग पहले रेप बनाओ रुको आप रुको अरे <laughs> कोई नया बोले बने दो पहले क्या था भरना के रे फिर हाँ हाँ हाँ ये कहने के लिए यहाँ वर्णस कहना वर्णस स था क्या था वर्णस स स शुरु हुआ रू होने के बाद भो भगो से रू कहोगा यह फिर लोप होगा लोप से आगे और विसर्ग का लोप विसर्ग शुरू करेगा तो वहाँ पे आगे पीछे रास्ता नहीं है विसर्ग हुआ कैसे और विसर्ग लोप कैसे करना विसर्ग आएगा कहाँ से खर पर में हो अवसान हो तो विसर्ग होगा अवसान है क्या आगे उपधा है अवसान नहीं तो विसर्ग नहीं करना है वर्णस ससू भो भगवत योप साकल लोप से लोप होने के पर भी आदिगुण प्राप्त है नहीं क्यों नहीं होगा रुको उदर में ही पूछ रहा हूँ ना क्या है गुण होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा आदगुण प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं होगा क्या है हाँ पूर्वत्सिध होने से कौन किसके दृष्टि से असिद्ध होगा आदिगुण के दृष्टि से लोपसाकल से असिध होने से गुण नहीं होता है पूर्वो वर्ण पूर्व में ओकार कहाँ से आया रामानंद पूर्वो वर्ण में पूर्व में ओकार कहाँ से आएगा महेंद्र मोहन बताओ ओकार कहाँ से आएगा रामानंद बोलो ओकार कहाँ से आएगा पूर्वो बोलो बोलो पूर्वज वो कहाँ से आ गया अच्छा रू तो हो गया वो कहाँ है हसी लग जाएगा है मालूम है हसी से क्या करता है किसने बोला बोल दिया <laughs> हर्सी से क्या करता है बोलो मालूम है हसी से क्या करत्पुरुष क्या करे हसीचा मालूम नहीं ना हाँ आपके माले में हसीचा क्या करता है नहीं मालूम नहीं ना? क्या इतने जो क्या रू कऊ करेगा ऐसे ऐसा नहीं होता है जहाँ कहाँ रू करते कर देता सूत्र रू करने के लिए क्या कोई ब्रह्मचारी माले में बोला हसीजा क्या, क्या करेगा नहीं वाह हाँ ये कहना पड़ेगा अप्रुत से पर को ऊ करेगा होगा हर में हस हो तो ये याद रखना क्या बोला क्या करेंगे हम बोला अप्रुतत्पर रू को हस भरे वर्ण से ऊ होने के बाद गुण हो गया पूर्व वर्ण अलह में विसर्ग गया कि प है नहीं विसर्गे कह के, के पे प्रदीप तो बताओ विसर्जनय से स हो गया नही हैं सदंत नहीं विसर्ग को स हो गया नहीं विसर्जनीय से स खर पर मैं खर है, है? क्या बोल नहीं।, नहीं खर नहीं पर खर है तो विसर्ग कु क्यों नहीं बा हाँ कुपो हो कपो चला इसलिए एक पक्ष में विसर्ग अन्य पक्ष में क्या होगा विसर्ग क्या बनेगा उपपद्मान्य कौन बोलता उपमानी उपध्मानी उपधा संज्ञा अभी उपधा संज्ञा किसकी हुई सखन के न के पूर्व की क्या संज्ञा हुई उपधान सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ उपध्याया दीर्घो संबुद्धौ सूत्र में कितने पद है तीन पद सर्वनामस्थाने च असंबुद्धो ये सूत्र लगेगा कहाँ पर में सर्वनाम स्थान हो तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है सुडनपुंसक से सु औस अम ये पांच जन में से कोई पर में हो किन्तु सम्बु समि की सर्वना स्थान संज्ञा होगी हैं सम्बुद्धि की स्थान संज्ञा होगी क्या नहीं, नहीं होगी सम्बुद्धि सुख को स्थान संज्ञा है? है है किस उत्तर से सुधन नपुंस कर संज्ञा होगी सम्बुद्धि की हाँ संबुद्धि की सर्वना स्थान संज्ञा तो होगी ये सूत्र संबुद्धि में नहीं लगेगा इसलिए सर्वनाम स्थाने च चम्बु दिया विशेषण संबुद्धि हो तो ये सूत्र लगेगा नहीं लगेगा असंबु भिन्न में सर्वनाम स्थान पर है तो ये सूत्र लगेगा सूत्र क्या करेगा नांतस्य से उपध्या दीर्घ नान्त शब्द होते तो सूत्र लगेगा नान्त शब्द राजन है राजन शय भी लगेगा सखन हो गया नान्त नकारांत हो गया नानत होने से नानत से उपधा या दीर्घ नान कौन हुआ सखन उसकी उपधा कौन है न उत्तर उत्तरोवर्ती अ उपधा संज्ञा के सूत्र से उपधा को दीर्घ होगा अ को दीर्घ होगा को अघ करेंगे तो ई ए ओ ये सब प्राप्त है ए भी प्राप्त है ए दीर्घ है क्या क्या सूत्र तो लगे स्थानतम स्थान नहीं क्या लगे हाँ कोई कोई का कहते तो अस्थाने क्या कहेंगे अस्थानी अस्तुति अस्तुति अस्तुति नहीं अस्नाना स्नान को क्या कहते अस्नान नहीं स्थानेन स्थान क्या सत्र अक हो जाएगा सखान क्या बने गया सखान अगर क्या है सु सखान क्या क्या है सु उपध्या दीर्घ असम बुद्धौ सर्वनाम स्थान समबुद्धि में सूत्र लगेगा सर्वनाम स्थान में सूत्र लगेगा लगेगा सर्वनाम स्थान अभी है सुपर सु सर्वनाम स्थान है औ जस अम आउट ये सर्वनाम स्थान है क्या संज्ञा है क्या संज्ञा है सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा है हाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाली कितने सूत्र आ गए एक क्या सूत्र सादी ये सूत्र साधि शुरु सुनपुंसक आगे सूत्र आएगा अपृक्त एकाल प्रत्यय यह सोपृक्त संज्ञ सिया एकश्चासाल एक जो अल वर्ण है प्रत्यय हो एकाल हो तो उसकी क्या संज्ञा होगी अपृत क्या संज्ञा अपृत संज्ञा ये सूत्र संज्ञा सूत्र है विधि सूत्र है क्या संज्ञा है संघी कौन है एकाल नहीं एकाल प्रत्यय प्रत्यय भी होना चाहिए खाली एकाल कहेंगे तो सब की अपृत संज्ञा हो जाएगी एकाल हो और प्रत्यय हो एक प्रत्यय जो प्रत्यय एक अलो सोपृत संज्ञ सिया सपृत संज्ञ सिया यहाँ प्रत्यय कोई है सखन में कौन सखन के आगे सुह सकार है उकार उपदेश जलुना शिकित तसे लोग सकार अपृत है एक है अल है प्रत्यय है एक भी है अल भी है इसलिए काल हुआ भी है इसे उसकी क्या संज्ञा होगी अप्रत्य संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है नेता बसा